महाभारत कर्ण पर्व पंच पंचत्रिंशोध्याय शल्य और दुर्योधन का वार्तालाप कर्ण का सारथी होने के लिए शल्य की स्वीकृति दुर्योधन उवाच एवं स भगवान देव सर्वोक पिताम सारथ्यम अको त्रुद्रो भव्रथि दुर्योधन बोला राजन इस प्रकार सर्वोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने वहाँ सारथि का कार्य किया और रथी हुए रुद्र रथिनोभ्यधिको अच्छा वीर कर्तव्यो रथि तस्माषव्याघ्र वीर रथ का सारथी तो उसी को बनाना चाहिए जो रथी से भी बढ़कर हो अतः पुरुष सिंह आप युद्ध में कर्ण के घोड़ों को काबू में रखिये तथा स्मां भगवान यत्नाथ कर्णाद अभ्य अधिको वृत जैसे देवताओं ने वहां यत्न पूर्वक ब्रह्मा जी का वरण किया था उसी प्रकार हम लोगों ने विशेष चेष्टा करके कर्ण से भी अधिक बलवान आपका सारथी कर्म के लिए वरण किया यहा महाराज ईश्वरा दधिको वृत तथा भवान्षिप्रम रुद्र से पितामह नियुर्गान युद्धे राधेय महाराज जैसे देवताओं ने महादेव जी से भी बड़े ब्रह्मा जी को उनका सारथी चुना था उसी प्रकार हमने भी आपको चुना है अतः महातेजस्वी नरेश आप युद्ध में राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए शल्यवाच मयाप्य श्रेष्ठ बहुसो नरसिंह कथ्यम शतम दिव्यम आख्यानमानुचम यथाचार निहता सल्य ने कहा भारत नरश्रेष्ठ मैंने भी देवश्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी के इस अलौकिक एवं दिव्य उपाख्यान को विद्वानों के मुख से सुना है कि किस प्रकार प्रपितामह ब्रह्मा जी ने महादेव जी का सारथी कर्म किया था और कैसे एक ही बाण से समस्त असुर मारे गए कृष्ण से चापि विदिम सर्वे तत्पुरा यथा पिता महोज्ञे भगवान सारथिस्तदा भगवान ब्रह्मा उस समय जिस प्रकार महादेव जी के सारथी हुए थे यह सारा पुरातन वृत्तांत श्री कृष्ण को भी विदित ही होगा अनागतम अतिक्रांत वेद कृष्ण पिता एकद विदि सारथ्यम उपजात्म स्वयं भूरीभरद्र कृष्ण पार्थस्य भारतं क्योंकि तो श्रीकृष्ण भी भूत और भविष्य को यथार्थ रूप से जानते हैं भारत इस विषय को अच्छी तरह जानकर ही रुद्र के सारथी ब्रह्मा जी के समान श्री कृष्ण पार्श के सार्थी बने हुए यदि हैं सूत पुत्र के धक्षते तव यदि सूतपुत्र कर्ण किसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन को मार डालेगा तो अर्जुन को मारा गया दे श्री कृष्ण स्वयं ही युद्ध करेंगे उनके हाथ में शंख चक्र और गदा होगी वे तुम्हारी सेना को जलाकर भस्म कर देंगे न महात्मनः क्रुद्धस्मह स्थाते प्रत्यन के सुक्रिपह महात्मा श्री कृष्ण कुपित होकर जब हथियार उठाएंगे उस समय तुम्हारे पक्ष का कोई भी नरेश उनके सामने ठहर नहीं सकेगा संजय तम तथा मद्राज संजय तो प्रतिवाच महाबाहु अधिनात्मा करते हैं राजन को ऐसी बातें आपके शत्रुदमन पुत्र महाबाहु दुर्योधन ने मन में तनिक भी दीनता न लाकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया माव मावस्था महाबाहो कर्णम व्यय करतन सर्वस्व भृता श्रेष्ठ सर्वशास्त्रप महाभाहो तुम रण क्षेत्र में व्ययकर्तन कर्ण का अपमान न करो वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा तो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का पारंगत विद्वान है यस्य जातल निर्घोषम श्रुवा भयकर महत पांडवे यान सैन्य विद्रवंति दसो यह वही वीर है जिसकी प्रत्यंता की अत्यंत भयानक टंकार सुनकर पांडव सेना दसों दिशाओं में भागने लगती है थं ते महाबाहो यथारात्रो घटोत्कट माया सुता नि कुर्वाणो हतो माया पुरस्कृत महा यह तो तुमने अपनी आँखों देखा था कि किस प्रकार उस दिन रात में सैकड़ों मायाओं का प्रयोग करने वाला मायावी घटोत्कच घटोत्कर्ण के हाथ से मारा गया न चातेषद्य भत्सु प्रत्यने के कथंशन एता से दिवसा इन सारे दिनों में महान भय से घिरे हुए अर्जुन किसी तरह भी कर्ण के सामने खड़े न हो सके थे उन्हें मूर्ख पेटू आदि नामों से पुकारा था माद्री पुत्रो तथा सूरज महारण ही कम्य पुरस्कृत नुधर इसने महासमर में सूर्य नकुल सहदेव को भी परास्त करके किसी विशेष प्रयोजन को सामने रखकर उन दोनों को युद्ध में मार नहीं डाला यह नृष्णि प्रस्तु सा अम्बर निर्जित्य समर सूर ओ वृत बलात्कृत इसने विष्णु वंश के प्रमुख वीर शिरोमणि सूर्य सातके को सम्रांगण में परास्त करके उन्हें बलपूर्वक रथीन कर दिया था सिंध्या चेतरे सर्वे तुम पुरोगमा असक निर्जिता संख्य स्मह मादे न्युगे इसके धृष्ठम्न आदि समस्त संजयों को भी इसने में हस्ते हस्ते अनेक बार युद्ध किया है। तम योहन्या मां ढालने की शक्ति रखता है उस महारथी वीर कर्ण को पांडव लोग युद्ध में कैसे जीत लेंगे तम तो सर्वाश्रीर सर्व विद्रास्त्र विद्रस्त्रपारग बहुर्वी तेतुल्य अस्त्रों के ज्ञाता समस्त विद्याओं तथा अस्त्रों के पारंगत विद्वान एवं वीर हैं इस भूतल पर बाहुबल के द्वारा आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है शल्य भूत शत्रुणाम अभिशह्य पराक्रम तथा स्वच्छ से राजन सल्य इत्याम शत्रुसूदन नरेश आप पराक्रम प्रकट करते हुए समय शत्रुओं के लिए असह्य हो उठते हो उठते हैं उनके लिए आप शल्यभूत कंटक स्वरूप हैं इसीलिए आपको शल्य कहा जाता है त तो बाहु तव तो बाहुबल प्राप्य न शेखो सर्वसात्व तहु तो बलाद राजो कृष्णो बलाद राजन आपके बाहुबल को सामने पाकर संपूर्ण सात्वत्वंशी छत्रि कभी युद्ध में टिक न सके हैं क्या आपके बाहुबल से श्री कृष्ण का बल अधिक है यथा ही कृष्ण डबल धार्यम वह फाल गुने हते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 सेना का निवारण करेंगे और क्यों आप पांडव सेना का वध नहीं करेंगे तत्कृत तो पदवी गंतु इच्छेय युति महर्ष सोदरा वीराणाम च महिक्षिता मान्य नरेश मैं तो आपके ही भरोसे युद्ध में मारे गए अपने वीर भाइयों तथा तो समस्त राजाओं के ऋण से मुक्त होने के लिए उन्हीं के पथ पर चलने की इच्छा करता हूँ शल्यवाच यधारे अग्रे सैनश्य मानद विशिष्टम देवकि पुत्रात्तिमा हम सन्न ने कहा मानद गांधारी नंदन तुम संपूर्ण सेना के आगे जो मुझे देव के पुत्र श्रीकृष्ण से बढ़कर बता रहे हो इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ ऐसारथ्यम आतिष्ठे राधे यशस्वी युद्धतः पाण्डवा ग्रहिण यथा तुम वीरमन्यासे वीर मैं यशस्वी राधा पुत्र कर्ण का पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते समय सारथ्य करूँगा जैसा कि तुम चाहते हो समय से ही मेह वीर कश्चिव कर्तनम प्रतिसृज यथाश्रद्धम अहम वाचो से सन्निधौ वीरवर परंतु वह कर्तन कर्ण को मेरी एक शर्त का पालन करना होगा मैं इसके समीप जो जी में आएगा वैसी बातें करूँगा संजय उवाच तथेतिराजन पुत्रस्ते सहकर्णेरि आब्रमद्र राजानं सर्वत्रस्निध संजय कहते हैं माननी नरेश तब समस्त क्षत्रियों के समीप कर्ण सहित आपके पुत्र ने मद्राज सल्य से कहा बहुत अच्छा आपकी शर्त स्वीकार है सारथ्यस्याभ्युपमागछे नेनाश्वासदा दुर्योधन तदाशिष्ट कर्णम तम भी सस्वय सारथ्य स्वीकार करके जब शल्य ने आश्वासन दिया तब राजा दुर्योधन ने बड़े हर्ष के साथ कर्ण को हृदय से लगा yan yeah. अप्रविचा पुनः कर्णम सूयमान सुतस्तव जय पार्थान सर्वा महेंद्रो दान वहा तत्पश्चात बंदी जनों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए आपके पुत्र ने कर्ण से फिर कहा वीर तुम रण क्षेत्र में कुंती के समस्त पुत्रों को उसी प्रकार मार डालो जैसे देवराज इंद्र दानों का संहार करते हैं ससल्य नाभ्युपगते हया कर्णों में दुर्योधनम अभासत शल्य के द्वारा अश्वों का नियंत्रण स्वीकार कर लिए जाने पर कर्ण प्रसन्न चित्त हो पुनः दुर्योधन से बोला नात्रिभान राजन ब्रवी राजन ये मद्राज शल्य अधिक प्रसन्न होकर बात नहीं कर रहे हैं अतः तुम तो मधुर मधुरवाणी द्वारा इन्हें फिर से समझाते हुए कुछ कहो तथो राजा महाप्राज सर्वाश्र कुछ लो दुर्योधन ब्रवीक्षल्यम भज्रराज मही पति पुरी अन्हीं बघोषेण मेघ तब संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल परम बुद्धिमान एवं बलवान राजा दुर्योधन ने मध्य देश के राजा पृथ्वीपति शल्य को संबोधित करके अपने स्वर से वहां के प्रदेश को गुंजाते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा इस प्रकार कहा शल्य कर्ण अर्जुन मनतेम पुरुष शल्य आज कर्ण अर्जुन के साथ जिद्ध करने की इच्छा रखता है पुरुष आप रणस्थल में इसके घोड़ों को काबू में रखे कर्ण तरान पुनः पुनः तस््रह अन्य सब शत्रुवीरों का संहार करके अर्जुन का वध करना चाहते हैं राजन आपसे उसके घोड़ों की बागडोर संभालने के लिए मैं बारं बारंबार याचना करता हूँ पार्थस्य सचिव कृष्णो यथा शुग्रहो वर तथा विराधेय सर्वतः परिपाल जैसे कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठ सचिव तथा सारथी हैं उसी प्रकार आप भी राधा राधापुत्रकर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए संजय उवाच तथा तल्य पीस्ज्य सुतम तेवाच्यम अब्रवीद दुर्योधनम अमित प्रीतो मद्राधिपदा संजय कहते हैं महाराज तब मद्रासल ने प्रसन्न हो आपके पुत्र शत्रुसूधन दुर्योधन को हृदय से लगाकर कहा शल्यवाच एवं चिन्म से राजन गांधारी प्रिय दर्शन तस्मा तेज प्रिय किंचित्त तत्सर्व कर्माण्यह शल्य बोले गांधारी नंदन प्रिय दर्शन नरेज यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारा जो कुछ प्रिय कार्य है वह सब मैं करूँगा यश्म भरतश्रेष्ठ योग्यकर्मणि करवात्मना पक्षे कार्य दुर तव भरतश्रेष्ठ मैं जहाँ कहीं कभी भी जिस कर्म के योग्य हूँ वहाँ उस कर्म में तुम्हारे द्वारा नियुक्त कर दिए जाने पर मैं संपूर्ण हृदय से उस कार्यभार को वहन करूँगा यु कर्णमहम ब्रोजा हृत काम प्रिया प्रिय मम तत्मता कर्णच परंतु मैं हित की इच्छा रखते हुए कर्ण से जो भी प्रिय अथवा अप्रिय वचन वह सब तुम और कर्ण सर्वथा करो कर्ण तथा हिते मद्राजा कर्ण कहा मद्राज जैसे ब्रह्मा महादेव जी के और श्री कृष्ण अर्जुन के हित में सदा तत्पर रहते हैं उसी प्रकार आप भी निरंतर हमारे हिस्साधन में संलग्न रहें शल्य हुआ च आत्मनिंदा आत्मपूजा च परनिन्दा पर अनाचारित चतुर्विधम शल्य बोले अपनी निंदा और प्रशंसा पराई निंदा और पराई स्तुति ये चार प्रकार के भर्ताव श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं यतो विद्वान भक्षा भी प्रत्यात्म तब आत्मन स्व संयुक्त तन निपोत यथा तथम परंतु विद्वन्न में विश्वास दिलाने के लिए जो अपनी प्रशंसा से से भरी बात कहता उसे तुम अहम क्ष ज्ञान विद्या चिकित्सि प्रभो मैं सावधानी अश्वसंचालन ज्ञान विद्या तथा चिकित्सा आदि सद्गुणों की दृष्टि से इंद्र के सारथी कर्म में नियुक्त मातली के समान से योग्य हों तथा पाथेन संग्रामे युद्यम से न श्यामित्व निष्पाप पुत्र कर्ण जब तुम युद्ध युद्धस्तल में अर्जुन के साथ युद्ध करोगे तब मैं तुम्हारे घोड़े अवश्य हाकूँगा तुम निश्चिंत रहो इति महाभारते कर्णपरमि शल्य सारथ्य स्वीकार पंच त्रिशोध्याय इस प्रकार थी महाभारत कर्णपर में शल्य के सारथी कर्म को स्वीकार करने से संबंध रखने वाला पैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ